सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर-संदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांवँ जाने का सबसे बढड़़ा चाओ यही था। कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिखलाया करता सामने एक लकड़ी की चोखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता पास में चार छे विभिन आकार की बेला नुमा मुगीरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाख की चूडी का आकार देकर वो इन्हें मुंगेरियों उपर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता आ, आ, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूडीयां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता बदलू ये कारे सदा ही एक मची पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी मगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बद्दू के पास बीतता वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता मैं घंटों बैठे-बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता अलबख रोज ही वो चार छे जोड़े चूड़ियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ क्षण चुप चाप देखता रहता हूँ मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधो की कलाई हो यह <laughs> यह बदलू मणिहार था चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था इसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं आसपास के गांव के लोग भी उससे चूडियां ले जाते थे परन्तु वो कभी भी चूडियों को पैसों से देचता ना था उसका अभी तक वस्तु विनमाय का तरीका था और लोग अनाच के बदले उससे चूडियां ले जाते थे चूबी तो दिखाई है यह देखो, यह वाली ये। ये। ये देखो ये लाल वाली जोड़ी पहन के देखो एक से रहना जरूर कम से से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा हां शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य ज़िद पकड़ जाता था जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर वो सारे कसर निकाल लेता था आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर ही बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे दस आने दे रहे हो अरे दस आने क्या कम है अरे बहुत हैं ये दस आने विवाह का मौका है मैं तो अपने लिए कपड़े भी लूंगा घरवाली के कपड़े भी लूंगा और अनाज भी लूंगा हां विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते ढेरों अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती हर जो रुपए मिलते सुअलंग यदि संसार में बदलों को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जातीं तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी-कभी तो दो चार बातें भी सुना देता से तो वो घंटों बातें किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लाला वहां तो सब ही कुछ होता है वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाईयां नाजुक होती हैं ना लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो न रोज ही उसके यहां से दो चार आम खा आता परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वो ये था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता मैं बहुत हाँ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी पता उस गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलाव का ध्यान ना आया इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया ओकरे बोआई कह बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा कुछ चूड़ी हाथ इदर, इदर, इदर, शार, शार, शार। ना ना ना मेरे मामा उस समय घर पर थे मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया पर मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भैया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया बड़न तो उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मैं हूं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परिचय दिया बदलू फिर भी चुप रहा मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वो एकदम बोल पड़ा आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गाउं आये हूँ हाँ हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया ठांती रही मैंने इधर उधर द्रिष्टी दोड़ाई नो तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई नहीं बट्टी आजकल � काम नहीं करते काका मैंने पूछा <coughs> नहीं लगा काम तो कई साल से बंद है अच्छा <coughs> मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है <coughs> वो कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन यूं है ना ये लाला आजकल सब काम मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी टूट जाता है नाजुक तो फिर होता ही है लाला कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ-साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप और बोला दवा नहीं है मुझे बसली खांसी है यही महीने दो महीने से आ रही है दस बंद दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यधाची भी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिये है कुछ देर फिर शानती रही जो मुझे अच्छी नहीं रगी कि आम की फसल आप कैसी क का कुछ देर पचात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है कि उसमें लखक कर उत्तर दिया और अंदर अपने बेटी को आवाज दी हरी रज्य लला के लिए आम तो ल्या और फिर मेरी और मुखातिव हो कर बोला माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए है वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब गाय तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा गाय कहां है लला दो साल हुए बेच दिए कहां से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई ये ले अरे ये तो बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा वाह वाह वो हंस पड़ा शहरी मैं तुम्हारी उम्र था तू इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था <laughs> आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया <laughs> अच्छा बेटी लला को चार आम छांट कर दो सिंदूरी वाले देना <laughs> ये लीजिए <ले> <laughs> देखो लला कैसे हैं <laughs> इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठटक गई गोरी-गोरी कलाइयों गोरी पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी बदलू ने मेरे दृष्टि देख ली और बोल पड़ा यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर दस <laughs> आने पैसे मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा इस शहर से ले आओ मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलो ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए लाख की चूड़ियां अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख कामतानाथ कलाकार नीरज शर्मा और विद्याभूषण तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन